ओम भद्रं भद्रं द्र कर्णे कर्ण या मेवा भद्रम पश्येम्ष्हांगसेम देव ओवेदीय प्रश्नोप प्रथम प्रश्न के ऊपर विचार चल रहा था वो विचार पूरा हो गया स्थूल शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है पूर्ण रूप से विचार किया गया और सूक्ष्म शरीर के बारे में विचार करना है तो कैसे होते हैं क्या होते हैं ये स्थूल शरीर जब पैदा हुआ होगा तो उसको धारण करने वाले कौन है स्थूल शरीर को स्थिर रखने वाले कौन है कैसे है उनमें कौन है यह सब विचार करना है इसके लिए द्वितीय प्रश्न है आगे मंत, मंत्र है अतः भार्गवी वैदर्भ प्छ दवा प्रजा विधारय कतरा ये तो प्रकाशय प्रजां भारगवों बैदर्भ भगविधारय प्रकाशय प्रथम प्रश्न के अनंतर या अर्थ में अतः शब्द है एक प्रश्न हो चुका है प्रश्न उत्तर हो गया प्रथम प्रश्न का उत्तर हो गया उसके अना हाँ प्रसिद्ध है एनम पिपलादम पिपलाद ऋषि को पूछना है पिपलाद ऋषि उत्तर देने वाले होते हैं यहाँ और ये सब प्रश्न करने वाले होते हैं इसी लोग अतः एनम भार्गव पैदर भी प्रक्ष भोत्र के हैं इसलिए उनका नाम भार्गव पड़ा भृगोर गोत्रापत्यन भार्गव ऐसा है के संतान है गोत्र संतान पुत्र नहीं आदि में से कोई है। इसलिए उनको भार्गव कहा और बिदर्भ के रहने वाले इसलिए बैधर्वी कहा बिदर्भ देश के रहने वाला है और भृगु गोत्र मैंने भृगु के संतान में है इसलिए भार्गव वैधर्वी कहा भार्ग बैदर भी ने पूछा एवं इस पिपला दृष्टि को पूछा उन्होंने पिपदा से प्रश्न किया क्या प्रश्न किया भगवान संबोधन करके कहा हे भगवान संबोधन में होता है भगवान कति एव देवा प्रजा विधारण प्रजा मन या शरीर जो स्थूल शरीर की उत्पत्ति हो चुकी है पूर्व प्रश्न उत्तर में तो प्रजा शब्द का फिलन शरीर थूल शरीर इस प्रजाओं को थूल शरीर बहुत है चौरासी लाख तो योनिया और एक एक योनियों में असंख्य शरीर हैं तो कतियव देवा प्रजा विधा रहे थे कितने देवता इस प्रजा को मैंने थूल शरीर को धारण करने वाली कितने देवता ये मान थूल शरीर अगर देखो सामान्य अपान वायु और प्राण ये उदान वायु न हो क्या स्थिति हो जाती है इसकी ये मिट्टी का ढेला है पंचभूत का एक थैला है अपान वायु नीचे की तरफ खींच के रखते है इसको ताकि वो ऊपर की तरफ न चला जाए और उदान वायु ऊपर की तरफ खींच रहा है इसको दोनों तरफ चुंबक बन करके इसको माने ठीक ठाक रखा हुआ है अगर अपान वायु केवल होता इसको लुढ़का देता नीचे जमीन में गिरा देता और केवल उदान वायु का काम होता ऊपर उड़ा के ले जाता खींच के ले जाता ये कति देवता है इस शरीर को धारण करने वाले इसको चलाने वाले ये प्रश्न कतारे एत प्रकाश और उनमें से कितने देवता इसको प्रकाशित करते हैं प्रकाश अपने अभी ख्याति कर बताने वाले मैं देखने वाला हूं मैं सुनने वाला हूं करके बताने वाले कितने हैं इंद्रिया आदि की चर्चा आएगी कुनर्यस वरिष्ठ और इनमें से कौन श्रेष्ठ है सर्वश्रेष्ठ कौन है आत्मा को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर को जब देखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है प्राणी चर्चा करनी है तो ये चर्चा होगी कौ पुनर्यशा वरिष्ठ इनमें से श्रेष्ठ कौन है सबसे बड़ा कौन है ये प्रश्न किया कहते हैं अथा माने अनंतरम अच्छा ये अवतरण भाष्य है अवतरण भाष्य में ठीका है प्रश्नान्तर से प्रथम प्रश्न तो है संगति में प्रश्नांतर जो द्वितीय प्रश्न है पूर्व प्रश्न के पश्चात द्वितीय प्रश्न क्यों किया गया होगा एक संगति होनी चाहिए नहीं तो तृतीय को क्यों नहीं किया प्रथम के बाद चतुर्थ क्यों छह छ है तो दूसरे को नगर इसी को क्यों लिया तो प्रथम प्रश्न के साथ द्वितीय प्रश्न का कोई संबंध है ये संगति दिखाते हैं प्रश्नांतर से प्रथम प्रश्न में प्रथांतर प्रश्नातर हो जाएगा द्वितीय प्रश्न उसके उसका प्रथम प्रश्न के साथ संगति मा संगति का कहते हैं भाष्य में कहा प्राण अत्ता अता प्रजापति पूर्व में प्राण को अत्ता कहा प्रजापति कहा था दो की सृष्टि की कहा था प्राण और रही जो मेरी सारी प्रजाओं की सृष्टि करेंगे करके तो उनमें प्राण को अत्ता कहा था अग्नि कहा था इत्यादि कहा था प्रजापति कहा था तस्य प्रजापतित्व अतृत्व से अस्मिन शरीर अवधारयित उस प्राण को प्रजापतित्व प्रजापति स्वरूप तो प्रजापतित्व प्रजापति तो और अतृत्व स्वरूप इसी शरीर में ही निश्चय करना चाहिए शरीर में प्राण ऐसा प्राण है कोई अन्य प्राण होगा ऐसा नहीं यही शरीर में रहने वाला प्राण ऐसा है ये अत्ता है यही अत्रीयता है और प्रजापति है यही धारण करना चाहिए इस अयम प्रश्न इसी के लिए यहाँ ये यह प्रश्न है द्वितीय प्रश्न है आरम्भ अयम प्रश्न आरम्भ इस प्रश्न के आरंभ किया जाता है ठीक है ठीक है आगे इसी द्वितीय प्रश्न के जब चलेगा तो यहां पर आगे इंद्रियां जब इंद्रियों को पता लग जाएगा प्राण के बिना हमारी कोई गति नहीं है माने इंद्रिया सब अभिमान करेगी पहले दिखाएंगे एक एक बोलेगी शरीर को धारण करने वाले तो हूं आंख बोलती है मेरी मैं नहीं देखू तो कहां चलेगा कान बोलेगा मैं नहीं सुनूंगा तो क्या करेगा ये शब्दों का पता कैसे लगेगा इसको इत्यादि सबके सब, सब स्पर्धा करेंगे इंद्रियों की चर्चा होगी तो उनमें से सबकी स्पर्धा के, के बाद मुख्य प्राण बोलेगा भाई क्यों मोह को प्राप्त ज्ञान ज्ञानवश क्यों तुम लोग झगड़ा कर रहे हो बड़ा तो मैं हूं प्राण के बिना किसी की गति नहीं है प्राण निकल जाए तो कोई इंद्रिया काम नहीं कर सकते कुछ नहीं है स्थिति है तो उनको विश्वास नहीं हुआ इंद्रियों को प्राण बड़ा हाई करके विश्वास नहीं हुआ तो प्राण ने थोड़ा निकलना चाहा थोड़ा सा निकलता जैसा किया निकला नहीं निकलता जैसा किया तो सब इंद्रियां साथ में निकलने लग गए प्राण के बिना कोई गति नहीं पता लग गया इंद्रियों के भी सबसे बड़ा प्राण है तब तो आगे वो प्राण की स्तुति करते हैं वहां पर आएगी स्तुति आएगी इसी द्वितीय प्रश्न के आगे आएगी सतप्ता विश्व से सतपति इत्यादि शब्द आगे मंत्रों में आने वाला है आगे आप विश्व के अत्ता हो भोक्ता हो और सतपति सतापति सतपति शत्रुपति हो आप सबके प्रजापति प्रजापति भी आप हो ऐसा इंद्रिया कही सतपति अतिरिक्त एस अग्निस्थपति आरभ्य है वहां पर एसो अग्निस्थपति करके दिखाएंगे वहां यहां से लेकर गेई अग्नि है माने ये प्राण ही अग्नि रूप होकर के दहन कर रहा है सूर्य रूप होकर के तपन कर रहा है इत्यादि प्राण सूर्य बन करके तपने वाला भी यही है इत्यादि कहेंगे यहां से आरम्भ करके अरा वो प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम यहां तक जाएंगे चर्चा चलेगी इसी द्वितीय प्रश्न में जैसे जितने भी पहिये में जो छड़ लगे हैं नाभि में अर्पित होते हैं उसी प्रकार सारे के सारे ये शरीर में जो भी चीज़ वस्तु है सारे संसार में जो भी प्राण में समर्पित है प्राण के बिना कुछ नहीं है ये सिद्ध करेंगे आगे प्रजापतिश चरत गर्भे और गर्भ में जामेव तुम ही गर्भ में जाने वाला भी बच्चा बनकर के पैदा होने वाले तुम ही हो ऐसा करके स्तुति करेंगे प्राण की इंद्रिया जब पता लग जाए तो अपने से बड़ा स्तुति करेगी इसी द्वितीय प्रश्न में प्रजापति चरसी गर्वे तुमसी तुमेव प्रतिजा पहले पिता रूप में दिखेते थे में पुत्र रूप में भी तुम ही जाते हो इत्यादि ना च प्रजापतिव से उत्तरत्र बक्षमाण्वे इत्यादि शब्द प्रजापतिव धर्म सभी प्रजा के पति है ये प्राण को सिद्ध करेंगे आगे बक्षमाण है इंद्रिया कहें इसलिए अब है और प्रजापति आगे इंद्रियों की स्तुति में पता लग जाएगा प्राण अत्ता है यही निर्धार करना है और है और प्रजापति सबके पति पति सबको उत्पन्न करने वाला भी कोई है। यही दिखाना है इधम उपलक्षण इतना ही नहीं और भी है पूर्वम गति श्रवण है पहले गति श्रवण किया था उत्तराधुगति दक्षिणानुगति दो गति की चर्चा हो गई थी पूर्व प्रश्न में हाँ। जो केवल कर्मी दक्षिणा गति से जाते हैं उपासना सहित कर्म करने वाले उत्तराण मार्ग से जाते हैं इत्यादि सुनाई पड़ा था ये जो प्राण को अत्ता और अग्निगढ़ निर्धारण का प्रजापतित्व और अतित्व निर्धारण ये इतना ही नहीं ये उपलक्षण और भी है प्राण के बारे में और भी विचार करना है गति स्रवण है पूर्वम इधम उपलक्षण पूर्वम गति स्रवण है ना पहले गति स्रवण है प्रथम प्रश्न में उत्तराण दक्षिणां गति सुनाई पड़ी है उसके लिए विरक्त्या चित्त एकाग्रम बिना पक्षमाण आत्मज्ञान असिद्ध है जो तो विरक्त है उसको भी जब तक चित्त समाधान एकाग्र नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना की जरूरत होगी यहाँ प्राणोपासना का विधान भी करेंगे आगे इसके लिए जब तक चित्त एकाग्र न हो तब तक विरक्त होने पर भी आत्मज्ञान होना संभव नहीं उपासना जरूरी है ये भी वक्त है ये भी कहना है का? है इसलिए भी का आग्रह जब तक चित्त की नहीं है तब तक बक्षमा आत्मज्ञान जो कहे जाने वाला आपका तो सोलह सोलह पुरुष की ज्ञान नहीं होगा इसलिए ये चतुर्थ प्रश्न में प्राणोपासना का विधान करेंगे ये भी करना है तदर्थम इसलिए उसके लिए भी उपासना के लिए भी मंदाराम फल सार विशेषार्थमंद अधिकारियों के लिए फल विशेष दिखाना है ब्रह्मलोक दिखान इसके लिए प्राणोपासना जरूरी है प्राणोपासनाथ इसके लिए दो प्रश्न चलेगा प्रश्न और तृतीय प्रश्न प्राण की श्रेष्ठता दिखा करके प्राण की उपासना कराने की विधान करेंगे ये दिखाना है इसके लिए द्वितीय और तृतीय प्रश्न दो प्रश्न है ये कहा टिप्पणी चार और पांच की है चार में पूर्वम गति पूर्व गतिश्रवण विदी थे दक्षिण केवल कर्मकारी कर्म आदि कर्म, कर्म करने वाले लोग दक्षिण दिशा दक्षिण मार्ग को जाते हैं अथ उत्तरे जो तपसा ब्रह्मचर्य सद्या इत्यादि कहा था तो वो उत्तर मार्ग है जाते हैं क्या दक्षिण उत्तर गतिश्रवण दक्षिण उत्तर दो गति गुनाईपड़ा दक्षिण मार्ग उत्तराय से तप्य लोकद्व उनको उनके द्वारा प्राप्त जो लोग होगा दो गतियों के द्वारा प्राप्त स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक दो लोक होगा लोकदयादवी दो उन दोनों से भी <coughs> लोकदयादवी संजात वैराग्य से जिसको ये भी नहीं चाहिए इस लोक में स्वर्ग भी नहीं चाहिए ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को भी उपासना जरूरी है चित्त एकाग्र करने के लिए आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए उपासना भी जरूरी है ये दिखाना है क्तिया कहां से रक्त है तो स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहता ब्रह्मलोक का भोग भी नहीं चाहता ऐसे व्यक्ति के लिए भी उपासना की आवश्यकता है जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तो तक आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए उपासना जरूरी है इसी के लिए संजात वैराग्य अधिकारी ऐसे अधिकारी को भी प्राणोपासना की आवश्यकता होगी चित्त एकात्रता के लिए इसके लिए कहा पांच में कहते हैं तदर्थम के ऊपर पांच विरक्त चित्त का उपासना का विधान किसके लिए विरक्त को चित्त का आग्रह करने के लिए आत्मज्ञान स्थिर करने के लिए उपासना जरूरी है मंदाराम अभिरक्त आराम और मंदाराम माना अभिरक्त हैं उनके लिए ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी उपासना करने से कर्म शहीद करने से उनके लिए भी जरूरी है इसके लिए उपासना बताना है यहाँ प्राणोपासना का विधान करेंगे प्राण की श्रेष्ठता बताएंगे फिर प्राण की उपासना की चर्चा होगी तृतीय में जाकर इत्यादि विचार करें, करेंगे इसके लिए प्रश्न है कहा अच्छा <स्ट्रेश्टा> आगे तथा श्री काम उन दो दो में से भी श्रेष्ठत्व श्रेष्ठत्व अतृत्व प्रजापति गुण निर्धारण तृतीय प्रश्न दो का यहाँ चर्चा होनी है दो प्रश्नों का द्वितीय और तृतीय प्रश्नों उनमें भी द्वितीय प्रश्न का विशेषता क्या है श्रेष्ठत्व अतृत्व प्रजापतित्व आदि गुण निर्धारण कर रहा है प्राण श्रेष्ठ है उसमें श्रेष्ठत्व धर्म है प्राण में सभी में श्रेष्ठ है प्राण आत्मा को छोड़ करके बाकी में देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ यहाँ है प्राण होता है श्रेष्ठत्व अतृत्व और अतः मुक्तृत्व वही है मुक्ता वही है यह दिखाना है और प्रजापतित्व प्रजा रूप से उत्पन्न होने सब प्रजा के पति वही है यह सब दिखाने के लिए निर्धारण के लिए द्वितीय प्रश्न है उसमें ठीक और तृतीय प्रश्न किसके लिए प्राण की उत्पत्ति कहा से होगी ये प्रश्न उठेगा तृतीय प्राण कहां से पैदा होता है बाकी तो सब प्राण से पैदा होंगे किंतु प्राण कहां से पैदा होगा तो इसके बारे में तृतीय प्रश्न होगा ये कहते हैं तद उत्पत्तियादि पूर्वकं पूर्वक उसकी तस्वीर उत्पत्ति तद उत्पत्ति प्राणस्य उस प्राण की उत्पत्तियादि का निर्धारण कर माने कैसे वो उत्पन्न होता है और किस तरह से अपने को पांच प्रकार से विभक्त करके शरीर में रहता है ये प्राण एक अध्यात्म वायु है वो पांच भाग में विभक्त होकर के शरीर में काम कर रहा है प्राण अपान बयान उदान समान पांच नाम प्राप्त करके काम कर रहा है भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न काम कर रहा है तो ये उत्पत्तियादि कम उसके उत्पत्तियादि के बारे में विचार करेंगे तृतीय प्रश्न में आना तद उत्पत्तिया तद उपासना विधान तृतीय प्रश्न उत्पत्तिया का विधान पहले करेंगे बताएंगे उत्पत्ति कहा से होगी कैसे होगी और किस तरह से शरीर को धारण करके रखता है कितने प्रकार से अपने स्वयं को विभाजन करके रखता है पांच भाग में विभाजन होगा प्राण प्राण अपान बहन समान उदान इत्यादि पूर्वक और उपासना की चर्चा करेंगे तृतीय प्रश्न ने कहा प्राणों की उत्पत्ति और प्राणों के इस शरीर में रहने के जो विभाजन होकर के रहने को बताएंगे और आगे उपासना बताएंगे तृतीय प्रश्न अच्छा, में जी कहा अच्छा तृतीय दर्शक प्रजा शब्द न शरीरम एवं गृह्यते ये जो तो मंत्र में था प्रजा ये कत्व देव प्रजा विधा रहे कहा था कितने देवता इस प्रजा माना क्या है शरीर धारण शरीर को प्रजा शब्द से लेना है आप कार्य ट्रीका में तो ना शरीर में गृहते न जीव प्रजा शब्द से जो है जीव नहीं लेना शरीर को ही लेना तस्व प्राण धारक जीव तो प्राण का धारक होता है जीव, जीव जो है प्राण का जीव प्राण धारण है जीव के अधीन प्राण होता है माना आत्मा के अधीन होता है जीव प्राणारण धातु है तत्व मैंने प्राण से जीव जीवधारक प्राणधारक जीव तो प्राण का धारक जीव से प्राणधारक प्राण तो के द्वारा तो तो धार्य नहीं है प्रजा शब्द इसलिए प्रजास से लेना है शरीर ये बोलना चाहते हैं शरीर इत्यादि भाष्य है अथवा अनंतरम इत्यादि शब्द है अथवाने अंतर अथवाने द्वितीय प्रश्न आरंभ करने के लिए प्रश्न प्रथम प्रश्न के अन्तर एक कहा किला ये प्रसिद्धि या तो दिखाने लिहा लगा दिया एनम भार्गव माने नीपलादम जो पिपलाद ऋषि है इनको भार्गवो बैधर् पपरच कहा भगु गोत्र के हैं वो इसलिए भार्गव कहलाए विदर्भ देश में रहने वाले हैं इसलिए बैधर्भी है वो पपरचा पूछा उन्होंने क्या पूछा है भगवान संबोधन करके पूछा हे भगवान कतियव देवा प्रजाम शरीर लक्षण विधा रहे दे थे देवता है यहां जो शरीर शरीर रूपी जो प्रजा है शरीर लक्षण प्रजां, शरीर स्वरूप जो प्रजा है शरीर फूल शरीर रूपी प्रजा को धारण करने वाले कितने देवता हैं, कितने देवता है, मिलकर धारण करते हैं विशेषण धारण धार धार धार धार है। बी माने विशेषेण ये धारणते बी का विशेष विशेष रूप से धारण करने वाले कितने देवता है प्रश्न किया कतरे आगे कतरे ये तकाशयते कितने देवता इसको प्रकाश करके अपने ख्याति बनाना चाहते हैं बनाने वाले कितने देवता हैं धारण करने वाले कितने हैं और उनमें से कितने देवता इस शरीर को प्रकाश करके कतारे भाषण का कतारे बुद्ध इंद्रिय कर्मेंद्रिय विभक्त राम इंद्रिया मैंने ज्ञान इंद्रिय रूप में विभक्त इंद्रिया है पांच और कर्मेंद्रिय रूप में विभक्त है पांच प्राणादि में विभक्त है पांच ऐसे ऐसे है ये कौन बुद्ध इंद्रिय कर्मेंद्रिय विभक्ता नाम इंद्रिय रूप और कर्मेन्द्रिय आदि के माध्यम से विभक्त अलग अलग हैं कुछ कर्मेंद्रिय कहलाते हैं कुछ बुद्ध इंद्रिय मानी ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कहलाते हैं कुछ प्राण कहलाते हैं इनमें से ये तत् प्रकाशनम स्व महात्मा प्रख्यापनम यह प्रकाशन मैंने अपनी महिमा को ख्यापन करना आग बोलेगी मेरे बिना नहीं चलेगा ये मैं नहीं देखूंगी तो कैसे चलेगा मैं रावण करने वाली नहीं तो क्यों गिर जाएगा इकट्ठे में कान बोलेगा मैं नहीं सुनूरंग पशुओं का सब शब्द मैं हिंसक पशु जाए पशु ऐसा बोलेगा सब में अपना अपना विमान है इंद्रियों में क्योंकि एक एक इंद्रियों का काम दूसरे इंद्रिय कर नहीं सकती है सबका अपना ही है आंख का काम कान नहीं कर पाता कान का काम आंख नहीं कर पाती अलग अलग अपना अपना इसलिए अभिमान है क्यों मुख्य प्राण खाएगा तो ये देखना सुनना इनका बनेगा अगर वो खाना छोड़ दे मुख्य प्राण ने खाना छोड़ दिया ये शिथिलता होगी सोई समाप्त तो हो जाएगी ये सब मुख्य प्राण के अधीन है सब इनको भी गौण रूप से प्राणी कहते हैं कि मुख्य प्राण के अधीन है ये तो ये देखाना चाहते हैं कहता रे मानी बुद्ध इंद्रिया विभक्त आराम जो बुद्ध इंद्रिया मान ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेन्द्रिया आदि रूप से विभक्त हुई है जो इंद्रिया विभक्त विरुद्ध भक्त अलग अलग हो रखे हैं ऐसे जो इंद्रिया है ये तत्प्रकाशन इस प्रकार के प्रकाशन मान स्व महात्मा प्रख्यापन अपने महिमा को ख्यापन करना तो प्रकाशन थे तो अपनी महिमा को दिखाते हुए कौन प्रकाश करते कितने देवता प्रकाश करने वाले शरीर को चलाने वाले कितने हैं ये प्रश्न है एक दो तीन की टिप्पणी एक में कहा कत रही थी निर्भिधारय माणाश्च संत इत्यादि धारण करते हुए शरीर को धारण करते हुए ये कितने देवता इनको प्रकाश करने वाले हैं धारण करने वाले तो बहुत सारे होंगे किंतु धारण करते हुए प्रकाश करने वाले कौन हैं इनको चलाने वाले कितने देवता हैं प्रश्न है दो नंबर की टिप्पणी में कहा बुद्ध इंद्रिय कर्मेंद्रिय किम सब्दा, यद तदो नि व्याकरण में सूत्र है ये किम शब्द यद तत शब्द तत्शब्द ये तीनों से डतरज प्रत्य होता है कतार यथरह तरह ऐसा बन जाता है दो व्यक्ति के निर्धारण करना हो दो ग्रुप का निर्धारण करना हो तो उसमें ये तारा लगता है का माने दो में से कौन एक ऐसा अर्थ होता है कि वह तदों निर्धारण इसी अभिप्राय को लेकर कहा बुद्धिया बुद्धि बुद्धिन्द्रिय कर्मेन्द्रिय विभाग था ना वे दो विभाग किया इसलिए कौन श्रेष्ठ है टिप्पणी में आगे बोलते हैं ज्ञानेन्द्रियत्व तो, कर्मेंद्रियत्व अभ्याम तो, ये बुद्धिंद्रिय इंद्रिय कर्मेंद्रिय का कहा था ना इसका अर्थ है ज्ञानेन्द्रियत्व और तो, कर्मेंद्रियत्व तो लेना दो व्यक्ति लेना यहाँ जाति को लेकर तो के चलना व्यक्ति तो अनेक हो जाएंगे दो के निर्धार में डतरज प्रत्यय होता है यहाँ ज्ञानेन्द्रिय भी है कर्मेंद्रिय भी है तो डतरज प्रत्यय होना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से कैसे हो जाति लेना बुद्ध इंद्रियत्व तो, तो, और कर्मेन्द्रियत्व तो, जाति तो एक ही होगी ना कर्मेंद्रिय में एक जाति है क्या जाति कर्मेन्द्रियव तो और ज्ञानेन्द्रियो में ज्ञानेन्द्रियव तो। दो जाति को लेकर के प्रश्न होगा कहा ज्ञानेन्द्रियव तो, कर्मेन्द्रियव अभ्याम विधा विभक्ता दो प्रकार से विभक्त हैं इंद्रिया तो पांच पांच है दोनों किंतु विभाजन हो रखे हैं जाति को लेकर के दो कहा ज्ञानेन्द्रियत्व और कर्मेंद्रियत्व तो एक ही है कर्मेन्द्रिया बहुत है किन्तु मनुष्य बहुत है मनुष्यत्व तो एक है जाति ये जाति को लेकर के दो कहा गया ये बोल रहे हैं ज्ञानेन्द्रियत्व तो तो अभ्याम द्विधा विभक्ताना मध्य कतरे मानी किस जाति या किस प्रकार के प्रकाशन करने वाले कितने हैं ये कहा किमो अस्मिन विषय डतरचअपी थी भारतीय अनुसंधान है कि कोई भारतीय कह कहते हैं भाष्य आदि में हो सकता है सिद्धांत को भी भारतीय तो नहीं है अगर ये भारतीय काम सम्मान कर रहे हैं तो द्वैराश्य करण प्रयास हो अनावश्यक हो दो बार मान दो विभाग करने के प्रयास में आवश्यकता नहीं होगी यद्यपि तथा प्रसिद्धि अनुरोध है फिर भी प्रसिद्धि है विभाग करते समय डतरज प्रत्य लगाया जाता है दो के विभाग में एक श्रेष्ठ करने के लिए अनयोग ये दो व्यक्ति है यहाँ ये दो में से वैष्णव कौन है ऐसा बोला जाता है मैंने सुना था एक संन्यासी आ रहा है एक वैष्णव आ रहा है ऐसा सुना था पहचान है ही नहीं तो उस स्थिति में पूछता है अनयो कतरो वैष्णव ये दो में से कौन वैष्णव है दो में से एक का निश्चय करना चाहता है ऐसे में डतरज प्रत्यय होता है कतरह बोलता है ऐसा होता है अच्छा आगे तीन नंबर कहा कहात प्रकाशम इत्यादि यथाश्यात् तीन नंबर में कहा अत्र प्रकाशम इति इत्य, इत्यादि पाठ्य प्रतिवादी ये प्रकाशम ये शरीर का प्रकाश्य होना जिससे हो ओ कितने है, ये प्रश्न अच्छा लगता है ये कहा आगे भाष्य में कहते हैं कोशव पुनर् ऐसा तीन प्रश्न किया यहां पहले तो कितने देवता इस शरीर को धारण करते हैं और इनमें से कौन ऐसे देवता है जो इसको प्रकाश करके चलाने वाले हैं और तीसरे हैं इनमें से श्रेष्ठ कौन है यह प्रश्न है पाच समय का असौ पुनर्साम वरिष्ठ ये इंद्रियादी नाम मध्य असौ वरिष्ठ असौ कहा कौन वो वरिष्ठ पुरुष कौन है यह प्रश्न है वरिष्ठ माने प्रधान मुख्य कौन है कार्यकरण लक्षण नाम जो थूल शरीर है और सूक्ष्म दो के बीच में कार्य कर लक्षण आना कार्य हो गया थोले शरीर कारण हो गया सूक्ष्म शरीर दो के समुदाय में कौन श्रेष्ठ है यहां आत्मा को लेकर के प्रश्न नहीं आत्मा को छोड़ करके बाकी कार्य में आएगा थोड़े शरीर और कारण में आएंगे सूक्ष्म शरीर सारे कार्यकर्म संघात बोलते हैं इसको तो इनमें से श्रेष्ठ कौन है यही तीन प्रश्न को लेकर एक प्रश्न हुआ अच्छा ठीक है देखें विभक्त विभक्ता नाम निर्धारणी विभक्ता नाम जो षि है ना यत निर्धारणे ऐसे सूत्र एकारक कारक में व्याकरण में जैसे हम निर्धारण करते हैं उनमें षठी विभक्ति होती है यत्य निर्धारण ऐसा ऐसा है इसलिए निर्धारण में ष्ठी है कहा सो महात्मा ख्यापन थी। आगे टीका भी कहते हैं अवकाश दानादिकम दानाधिकम आकाशादि महात्मा अभ्रवृति महिमा सबकी है आकाश न हो तो ये शरीर कहीं चल नहीं पाएगा उसकी अपनी महिमा है आकाश की ये जो खोखला बना न हो ठसा ठस भरा हो कहा चलेगा शरीर आकाश की अपनी महिमा है वायु की अपनी महिमा है तेज की अपनी महिमा है पंचभूतों की महिमा है अपनी अपनी और जल की महिमा अपनी है पृथ्वी की महिमा अपनी है कहा बैठेगा पृथ्वी के बिना सबकी महिमा है पंजभूतों के महिमा है इंद्रियों के अपनी महिमा है आंख के बिना देख नहीं पाएगा कान के बिना सुन नहीं पाएगा हाथ के बिना टोक के बिना स्पर्श नहीं कर पाएगा गर्म की ठंडाई पता ही नहीं लगेगा सबकी अभी महिमा है सबकी अपनी अपनी महिमा का ख्यापन करेंगे मेरे बिना काम नहीं चलेगा सब यही अभिमान में होंगे ये देखना चाह रहे हैं अवकाश दाना जैसे आकाश का आकाश की महिमा है अवकाश देना रास्ता देना चलने के लिए अवकाश देना अगर आकाश ना हो ठसा थास भरा हुआ हो कहां चलेगा आदमी अवकाश देना ये आकाश का काम है वायु का काम स्पर्श देने का काम है इत्यादि तो अवकाश दानादिकम आकाशादी नहात्मा आकाश आदि सभी का महत्व है महात्म है प्रसिद्ध तस् प्रख्यापनम तस्वान प्रति प्रकटन उनको दिखाना अपने अपने को लोगों को दिखाना मेरे बिना काम नहीं चल सकता मैं ऐसे काम करने वाला हूं यही प्रकाशन है। प्रकाश है ते कुरबंती उनको प्रकाशन करना माने कुरबंती कैसे करते हैं यह आता है कौन है ये प्रकाश करने वाले कितने का पाकम पचती इतनी बात तो प्रकाशनम प्रकाशयंत का अर्थ क्या होगा प्रकाशनम प्रकाशयंत का अर्थ जैसे पाकम पचती का अर्थ जैसा होगा वैसा ही है एक एकार्थक शब्द है प्रकाशनम बोलो चाहे प्रकाश अंत बोलो एक ही अर्थ होता है जैसे पाकम पचती कहते हैं पचधातु से घ करके पाक बनाते हैं पाक का अर्थ पकाना पाकम पचती का अर्थ एक बहुत है पचधातु का अर्थ पकाना ही है पहले पाक शब्द अगर पकाना ही निकलता है एक ही हो जाते हैं ठीक इस प्रकार बोला है हाँ। छह नंबर की टिप्पणी स्वच्य विशेषा पदांतर समे विशेष वाच्य पद्य जो विशेष जैसे पाक शब्द का विशेष हो जाएगा पचती पाकम पचती में पाक शब्द का जो अर्थ आता है पचती का वही अर्थ आता है पाकम करोती लेना पाक शब्द उसका वाच्य होगा विशेष क्या होगा पचती वाला हो जाएगा स्वभाच्य विशेषार्थ पदांतर समयविहार उसके जो पदांतर समयविहार हो गया संबंध हो गया दूसरा पद भी लग गया पाकम पचती में पचती भी लगा दिया ऐसे होने पर विशेषवाच्य में जो विशेषभाजी पचती है उसके साथ उसका सामान्य पदत्य उसका अर्थ सामान्य पाक ही होता है दृष्टान्त निर्दर्शन वाह दृष्टान्त पाकम पचती बात इत्यादि कहा था ठीक है देखें अवकाश दानाधिकम स्वस्व कार्यम सबका अपना अपना कार्य है आकाश के बिना भी कोई काम नहीं चलेगा वायु के बिना भी नहीं तेज के बिना भी नहीं जल के बिना भी नहीं पृथ्वी के बिना भी नहीं ये तो पंचभूत की चर्चा हो गई ठूल फूलभूत के बिना काम नहीं चलेगा सब चाहिए मान लिये शरीर को चलाने के लिए बाह्य भूतों की भी जरूरत है यह तो भूतों का कार्य है ये तो भौतिक का है शरीर भूत नहीं है भौतिक ही है किंतु इसको चलाने के लिए व्यवहारिक सिद्धि के लिए भूतों की आवश्यकता है आकाश ना हो तो कहां चलेगा ये शरीर और वायु न हो तो इसको कहां से मिलेगा ऑक्सीजन आदि कहां से मिलेगा ठंडा गर्म का पता कहां से लगेगा इत्यादि वायु चाहिए और तेज ना हो तो ठंडी से मर जाए इसकी भी जरूरत है जल न हो तो पानी से मर जाए ये शरीर की रक्षा के लिए जल की बड़ी महिमा है पृथ्वी न हो तो कहां पर आश्रित होगा तो सबकी जरूरत है अवकाश लाना अधिकम स्वस्व कार्यम ये तो हो गया पंचभूतों का कार्य अपना अपना अवकाश आदि देना पंचभूत भी अपना उनकी अपनी अपनी महिमा है इसी प्रकार इंद्रियों की अपनी महिमा है हाथ ना हो तो पकड लेना देना कहां से होगा जो लेने का देने का प्रश्न लेना भी हो तो हाथ से लेना है देना भी हो तो हाथ से देना है कर्म इंद्रियों का भी आवश्यकता है उसकी महिमा है हाथ के बिना लेन देन नहीं होगा पैर के बिना आना जाना नहीं होगा भाणी के बिना बोलना आदि नहीं होगा तो सभी कर्म इंद्रियों के भी अपनी महिमा है मलमूत्र का विसर्जन करना भी नहीं होगा कर्म इंद्रिय की आप महिमा है इस प्रकार ज्ञान ज्ञान्द्रियो की अपने अपनी महिमा है सबकी महिमा है आंख के बिना देखना बनेगा नहीं कान के बिना सुनना बनेगा नहीं तो इंद्र के बिना ठंडी गर्मी के पता लगना नहीं है और जीवा के बिना स्वाद का पता ही नहीं लगेगा क्या है रस इंद्रिय के बिना काम नहीं चलेगा सब चाहिए नासिका के बिना सुगंध दुर्गंध का पता नहीं लगेगा की अपनी महिमा है एक टीका में कह कर अवकाश दान आदि कम ये तो एक आकाश का धर्म दिखा दिया महात्मा दिखा दिया अवकाश दान ध्यान आदि स्वस्व कार्य अपना अपना कार्य सबका मान पंचभूतों का भी अपना अपना कार्य है और पांच ज्ञान का अपना अपना महिमा है पांच कर्मिंद्रियों का भी अपना अपना अपनी अपनी महिमा है सबकी महिमा है इत्यादि सर्वलोक प्रकटन में था सभी लोगों को पता लग जाए कि ये आकाश के बिना तो कोई काम ही नहीं होता आकाश ऐसे अपने महिमा ख्यापन करना चाहता है इसी प्रकार हर इंद्रिया हर भूत ऐसा करना चाहते हैं तथा तथा कुर्बंधी कितने करते हैं ऐसे अपने महात्म दिखाने वाले अपनी महिमा दिखाने वाले कितने हैं ये प्रश्न है, है। इत्यादि कहा और इनमें वरिष्ठ कौन है प्रश्न है तृतीय में ऐसा है ये कहा था प्रकटनम दो टिप्पणी कर प्रकटनम प्रकटम पश्चिम या प्रकटनम लूट ना करके अच प्रत्यय कर देते तो अच्छा होता बोलते हैं प्रकटम ऐसा बोले तो अच्छा होता ये हम ठीक देखते हैं ऐसा टिप्पणी कार कर रहे हैं। आगे उत्तर देते हैं ये शरीर को धारण करने वाले कौन हैं ये दिखाना चाहते हैं आगे श्रेष्ठ कौन है वो तो आगे इंद्रियों की स्तुति के, के बाद पता लग जाएगा मुख्य प्राण श्रेष्ठ करके आ जाएगा इसमें धारण करने वाले कितने हैं चाहते हैं आगे मंत्र है तस्म सहोवाच सहो आकाशो भवा ये सै वायुरग्निराप पृथिवी पाच्चि प्रकाश्यावद्य विहार सहोवाच देवो राप तस्म सह उवाच आकाशोबाएश दुरप पृथ्विवी बानच्च्चुश्रोत्रे प्रकाश्याव वयमेतबाण्य विधारायाम तस्म सहोवाच तस्म भागवे भी हाँ, भी जो वैदर्भ भार्गव है प्रश्नकर्ता दिव्य प्रश्न करता वैधर्वी भार्व भार्गवैधर्पलादृषि ने कहा सहमाने उचक उचकर्ता सीपलाद तस्मय माने भार्गवी जो वैदर्वी है उसको भार्गवा ऐसा तस्मय सो वाचक उस भार्गव वैदर्वी के लिए पिबला दिशा ने कहा आकाशो हबई ये सदैव यह आकाश देवता है अभिमानी देवता को लेकर के देवता कहा जाता है सभी का एक एक अभिमानी देवता है क्योंकि हर वस्तु में तीन अंश होता है अध्यात्माश अधिभूत अंश और अधिदैव अंश अधिदैव अंश में देवता है सबके अभिमानी देवता हैं सबके और अध्यात्म में चेतनी होता है सबका और अधिभूत में आकाश जो बोलते हैं अवकाश देने वाला उसका भी तीन भाग है अध्यात्म एक अंश है अधिभूत अंश है अधिदैव है तो यहां अधिदैव को लेकर कहा आकाश असा देव अभिमानी देवता देव ये भूत तो देवता नहीं होगा ना अभिमानी देवता को लेकर कहा जो आकाश में मैं आकाश हूं करके कर अभिमान कर रहा है ऐसा देवता और वायु अग्नि आप पृथ्वी पंचभूत हो गए आकाश वायु अग्नि माने तेज और आप माने जल और पृथ्वी ये पंचभूत इस देह को धारण करने वाले हैं ये देह तो भौतिक है और बाह्य भूत इसके धारण करते हैं बाह्य भूतों के बिना चलना फिरना कुछ इसके व्यवहार चलेगा ही नहीं बाह्य भूत चाहिए ये विधारण करते कितने देवता इसको धारण करते है कहा था और भी है बाण बना वाणी और बन या वाणी से सभी कर्मेंद्र लेना है और मन से बुद्धि अहंकार चित्त को भी लेना है मन से और चक्षु स्त्रोत्र इनसे क्या सारी ज्ञान इंद्रिया लेना है वाणी है मन है बुद्धि है आदि और चक्षु स्त्रोत्र सभी ज्ञान इंद्रिया सभी कर्म इंद्रिया चारों अंतकर्म जितने भी है सबके सब सब अपने अपने काम करके इस शरीर को उपकार कर रहे हैं तो अपने महिमा को ख्यापन करते हैं ते प्रकाश अभिवन थी शरीर को प्रकाश करके बोलते हैं वो या बोलना माने वह अभिमानी देवता को लेकर ही होगा सभी में अभिमानी देवता है तो ते प्रकाश अभिवदंती तो शरीर को ते माने ये जो देवता लोग हैं जितने भी है कथन जिनका हुआ ये इसको प्रकाश करके अभिवदंती बोलते हैं क्या बोलते हैं वयम एक अवस्था में विदा रहेगा हम लोग मई ही बोलते एक एक को भी वयम शब्द का प्रयोग होता है जा तो क्या एक अस्मित बहुवचन हमारी तरह से हमेशा सूत्र है वयम बड़े लोग बोलते हैं ना हम लोग हम जाते हैं मैं जाता हूं नहीं बोलेंगे बड़े लोग बहुवचन का प्रयोग करेंगे वयम बोलेंगे हम वयम एक तद बाण हम अवस्टम में बिता रहे हैं इस बाण मैंने शरीर इस शरीर को बाघ गति गंधन धातु है बाघ धातु गमन करता है अथवा गंधा वाला है इसको बाण कहा जाता है इसको बाध धातु इसे लूट करके बाण शब्द बनाया गया गमन करता है चलना फिरना काम करता है इसलिए बाण कहा अथवा यह गंध वाला है बाधातु दो अर्थ में कहा गति गंधन गति और गंध गंध दुर्गंध देने वाला है, है सबको पता है ये बाण बा ये जो बाण है शरीर है इसको अवस्टम में विधाहको हम आश्रय देकर के धारण करते हैं हमारे बिना ये चल नहीं पाएगा सब में अभिमान हो गया इंद्रिया पंचभूतों में भी और इंद्रियों में अभिमान हुआ मेरे बिना काम नहीं चलेगा इसको शरीर इस आंख बोलेगी मेरे बिना चल नहीं सकेगा देखेगा अग्नि कहां चलेगा कान बोलेगा हिंसक पर का शब्द नहीं सुनेगा तो उधर ही चला जाएगा मर जाएगा नष्ट हो जाएगा ये मेरे बिना काम नहीं चलेगा है। और तो इंद्रिय कहेगी इसको अग्नि आदि का पता ही नहीं लगेगा मैं हूं तो ऐसी छुट्टी हो जाएगी सबका अपना अपना है तो हम ही इसको आश्रय देकर के धारण करने वाले हम हैं मैं हूं ऐसा इनको अभिमान हो जाता है को ये को हैं भाष्य में देखिए एवं पृष्ठपति इस प्रकार पूछा था भार्गव भार्गव वैदर्वी ने क्या पूछा था कितने देवता इस शरीर को धारण शरीर प्रजा को धारण करते हैं और उनमें से कितने देवता इसको विशेष रूप से प्रकाश करते हैं और इनमें से वरिष्ठ कौन है एक ही प्रश्न में तीन प्रश्न रखा हुआ है इसको धारण करने वाले कितने देवता हैं इसको विशेष रूप से प्रकाश करने वाले कितने देवता हैं और इनमें श्रेष्ठ कौन है प्रधान कौन मुख्य कौन है ऐसा प्रश्न था वही उत्तर दे रहे यहां उत्तर देते जाएंगे अभी लंबा पड़ जाएगा उत्तर देते देते अभी एवं पृष्ठवते तस्मयी और वाला जो भार्गव वैदर्भी है उसके लिए सहोवा चसा मैंने पिपलादाच पिपलाद ने कहा उत्तर दिया क्या कहा आकाशो हवई ये सदेव ये आकाश ये देव है मैंने अभिमान्य देव को लेकर के कहा वायु रगि राप पृथ्वी पंचमहाभूत ये बाह्य भूत की चर्चा है ये बाह्य भूत उपकार कर रहे हैं शरीर को बाह्य भूत न हो शरीर कहां चलना फिर इसको कुछ होगा ही नहीं तो ये सब के सब पंचमहाभूत जो भी है शरीरारम्भ आणी शरीर के आरंभक जो भूत है बाण मन चक्षु स्त्रोत्र इत्यादि में शरीर के आरम्भ बाणी है मन है चक्षु है स्रोत्र इत्यादि कर्मेन्द्रिय बुद्ध इंद्रिया एक कहा मैंने सभी इंद्रियों का नाम नहीं लिया किंतु चक्षु श्रोत्र से सारे ज्ञान इंद्रियों को लेना और बाण से लेना सारे कर्म को को बाघ शब्द से लेना एक कार्य लक्षण लक्षणा करणलक्षण ये दो प्रकार के हो गए एक तो कार्य स्वरूप शरीर स्वरूप हो गया और एक कारण स्वरूप इंद्रिया स्वरूप हो गए दोनों प्रकार ते देवा आत्मनो महात्मा अपनी महिमा ख्यापन करने के लिए आत्मरो महात्मा मैंने आत्मा माने आत्मा ने स्वयं अपनी अपनी महिमा ख्यापन करने के लिए सब लोग सोच हैं कि आंख के बिना तो कोई काम ही नहीं होता कान के बिना कोई काम नहीं होता कान श्रेष्ठ है आंख श्रेष्ठ है ऐसा मान्यता बनाए अपनी महिमा आत्माशब्द माने स्वयं में प्रयोग किया गया आत्मनोक महिमा महात्मा प्रकाश अभिपदी अपने महिमा को प्रकट करते हुए बोलते हैं कैसा बोलने कैसे बोलते हैं स्पर्धवानाह एक दूसरे के स्पर्धा करते हुए मेरे बिना तो काम ही नहीं चलेगा ऐसा स्पर्धवाना अहम श्रेष्ठता ही कथाएं थी मैं श्रेष्ठ हूं अपनी श्रेष्ठता के लिए सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ ऐसी समझाने के लिए कथम बदयती किस प्रकार बोलते हैं तो कहा व्यय एकणम कार्यकारघात अवस्थभ्य प्रादम स्तंभ अभिशिथिली कुत्य विधारायाम विस्पृष्ट धारायाम वैम हम एक एक शब यही बोलती है व्यम एक बाणम ये जो बाण है ये शरीर है बाण मन शरीर करके बाण जाता है इस शरीर बाणम कार्यकरण बात एक बाण माना क्या है कार्यक्रमों का सुखपुंजक्ष्म को, को धारण कर अवस्तभ्य आश्रय देकर के प्रसादम एवं स्तंभ जैसे घर के खंभे आदि जो होते हैं पीलर आदि जो होते हैं छत को रोकते हैं छत को आश्रय देने वाले धारण करने वाले ये जो स्तंभ होते हैं घरों में प्रासाद मत छत महल होते हैं छत होते हैं उसको धारण करते कौन स्तंभ खंभे होते हैं ठीक इसी प्रकार मैं इस शरीर को धारण करने वाले मेरे बिना नहीं चलेगा सभी के काम करने वाले मैं हूं इत्यादि अच्छा प्रासाद में स्तंभाद दृष्टान्त दिया ये जैसे स्तंभ जो होते हैं प्रासाद आदि वो महल आदि जो होते हैं उनके धारण करने वाले होते हैं क्योंकि तो स्तंभ के बिना रुकेंगे न ठीक इसी प्रकार अभी अभिशिथिली कृत्य इसको शिथिल न करते हुए शरीर को ठीक ठाक रखते हुए विधारयाम विस्पष्टम धारयामा विशेष रूप से धारण करने वाली मैं हूँ सब में अभिमान हो जाता है ये पंचभूतों में अभिमान है और मान इंद्रियों में भी सब में अभिमान है ऐसा माया एवं एकेना अयम संघा तो यही उनका अभिमान है मेरे एक के द्वारा ही आंखें ही बोलेगी कान भी ऐसे बोलेगा मेरे बिना नहीं चलेगा औरों के बिना चल सकता है मेरे बिना काम नहीं चलेगा माया मया एक मया एवं एक ना मैं एक के द्वारा ही अयम संघातो ध्रीय इस संघात का धारण होता है कार्यक्रम समुदाय मेरे में ही ठिका हुआ है मेरे बिना काम ही नहीं चलेगा ऐसे अभिमान हो गया यदि अभिप्राय है प्रत्येक का अभिप्राय ऐसा ही है यहाँ क्योंकि एक दूसरे का काम दूसरा नहीं कर सकता ऐसी स्थिति में सबके सब, सब। अवकाश देने का प्रसंग आएगा तो कोई काम नहीं कर पाया कौन करे आकाश ही करेगा दूसरा दे नहीं सकता तो अभिमान तो आएगा ही मेरा काम जब कोई नहीं कर सके तो मैं विशेष हो गया हूं प्रत्येक में स्थिति है इंद्रियों में देखते हैं स्थिति है पंचभूतों में स्थिति है पृथ्वी जो काम करती है आकाश नहीं कर सकता या बैठने आदि का प्रसंग आएगा खड़ा होना है कहां खड़ा होना है पृथ्वी में आकाश क्या करेगा प्रत्येक में अभिमान हो गया इंद्रिया आदि में ये कहा ठीक देखे ये सदैव इत्यादि ये आकाशोह भाई एसदेव कहाता है उसके लिए कहते हैं बक्षमान अभि अभिवनाद व्यवहार सिद्ध अर्थम चेतन तुम संवाद देव इतम आगे परस्पर झगड़ा करेंगे ये मैं बड़ा मई बड़ा करके बोलेंगे भक्शवाण है अभिवदन करेंगे इसके अभिवादन करने वाले चेतन ही होते हैं मानी बोलने वाली कौन चेतन ही तो होंगे यही देखा करके देव शब्द के विशेषण लगा देवा आकाश को देव का परस्पर बोलते हैं कहते हैं देवता है क्यों ब्रह्मसूत्र भैया अभिमान अभिमान विपदेश अस्तु विशेष अनुगति भैसे ब्रह्मसूत्र में कहा है जब भूतों में बोलला चालला आ जाता है जैसे पार्वती जी के विवाह में कहते हैं सारे पहाड़ हिमालय पर्वत में गए ऐसा आता है सारे पहाड़ गए थे क्यों पहाड़ के राजा थे राजा की पुत्री की शादी तो सारे पर्वत पहुंच गए थे हिमालय में ऐसा तो क्या पर्वत उड़ के गए होंगे क्या है? नहीं अभिमानी देवता गए ऐसे अर्थ होता है ब्रह्मसूत्र में कहा है अभिमान विपदेश विशेष अनुगति व्य जो जहां पर भूतों की चर्चा हो रही बोल बोलते हैं करके पृथ्वी अपरवीत ऐसा ऐसा पृथ्वी बोल पड़ी पृथ्वी बोलती है क्या नहीं पृथ्वी में अभिमान रखने वाला देवता बोलते इत्यादि तो ये ब्रह्मसूत्र में सिद्ध किया है अभिमान विपदेश अभिमानी, अभिमानी प्रयोग हुआ है अभिमान देवता का गौण प्रयोग है वहां पृथ्वी शब्द का प्रयोग अभिमानी देव में है पृथ्वी आदि शब्दों का प्रयोग वहाँ है विशेष है विशेषण है और अनुगति भी है दोनों सुनाई पड़ता है कौश्य के परिषद में दोनों सुनाई पड़ेगा ये दिखाना चाहते हैं ब्रह्मसूत्र की चर्चा है न्याय माने होता है अधिकरण मान ब्रह्म इस युक्ति से आकाश आदि अभिमानी देवता ग्रहणार्थम ये देव आकाशो है ऐसा देव देव शब्द का प्रयोग कर दिया मंत्र में भाष्य में तो देव माने अभिमानी को लेकर के कहा नहीं तो आकाश तो भूत है कहां से देव होगा वो तो देव को लेकर कहा है, समझना टिप्पणी अभिमानी सूत्र है, ये ब्रह्म है, है। इमे ये, ये यहां पर रखा हुआ है इसी मंत्र को आ रखे विचार किया है यह प्राण आपस में झगड़ा करने लग गया है ऐसा है विवधवान छांदों के चर्चा है झगड़ा है इंद्रियों के झगड़ा कई जगह दिखाया है ये प्राण मानी इंद्रिया ये झगड़ा करने लगे करके दिखाया है विपद वाना वृद्धारण दिखाया इत्यादि श्रुतिशो प्राणादि शब्द ही प्राणादि शब्दों के द्वारा क्या दिखाया होगा हो तो कहा प्राणादि अभिमानी देवता नाम विपदेश प्राणादि जो अभिमानी देवता है उनमें गौण प्रयोग होता है प्राणादि विवाद कर गए कहते हैं प्राणादि का अर्थ समझना प्राणादि में अभिमान रखने वाले देवता को तो विवाद कर गए यह अर्थ है ना लेना तो प्राणादि जड़ पदार्थ है कहा विवाद करेंगे तो इसका उत्तर यही होगा प्राणादि में अभिमान रखने वाले जो देवता हैं तथा अभिमानी देवता प्रत्येक में एक एक अभिमानी देवता है तो वो देवता लड़ पड़े यह अर्थ है समझना है कुतः कैसे तो विशेष अनुगति दो हेतु कहते विशेष हेतु है और एक दूसरा अनुगति भी है क्या है तो आगे अर्थ करेंगे समय या विशेष शब्द विशेषण है जहां पर झगड़ा सुनाई पड़ता है वहां पर विशेषण लगाया हुआ है कुछ विशेषण विशेष अनुगतिश और अनुगति भी है कैसे ताभ्यम ये दोनों हेतु से कहाता हई देवता अहम श्रेय से विभद बना यह कौशिक ऐसा मंत्र आया ये देवता सब झड़ा करके अप, अपनी श्रेष्ठता के लिए ये प्राणाधि देवता इंद्रिया लड़ पड़ी प्राणा नाम चेतन वाची नाम ना, ये वाची चेतन माने जाते हैं उनके विशेषण लगाया हुआ है इसलिए ये समझना का विशेषण हो गया और दूसरी बात प्रवेश भी सुनाई पड़ा है अग्निर् भाग भूतवा मुखम प्राभिशद ऐसा आता है पैतृपनिषद में अग्निदेव अग्नि जो है न वाणी बनकर के पहले प्रवेश किया मुख में प्रवेश किया कहा अग्निर अग्निर्भाग भूतवाणी बनकर के अग्नि जो है क्योंकि बाणी के अभिमानी देवता के अधिष्ठाधि देवता अग्नि अग्नि है अग्निभाग भूतवा मुखम तो प्राविशत अग्नि जो है बाणी बनकर के मुख में प्रवेश किया इत्यादि में भी है इत्यादि मंत्रार्थ बाधादिशु मंत्र है अर्थबाद है इनमें सर्वत्र तथा अग्नि देवता नाम अनुगति सर्वराज सभिमानी देवताओं का ही गमन सुनाई पड़ा है इसलिए ये दो हेतु से सिद्ध होता है यहाँ पर अभिमानी देवता को लेना ते माने आकाशो हवाई ऐसा देवो माने देव देव शब्द का प्रयोग किया अभिमानी देव को लेकर के समझना ये कहा ठीक ठीक आदि अगर टीका तब तत्व बाह्य आदि सभी सर्वत्र समझ रहे आकाशो हवाई ऐसा देव एक ही जगह देव शब्द का प्रयोग है मंत्र में भाष्य में किन्तु विशेषण सब में समझना सब देव है देव शब्द विशेषण लगाया हुआ है केवल आकाश के लिए नहीं जितने भी है सबके लिए सब भगवान देव को लेने के लिए ठीक बता दिया सर्वत्र संबद्ध देव शब्द का संबंध सबके साथ होगा बाघ ग्रहण कर्म ये केवल बांग मन चक्षु इत्यादि बोला अन्य कर्मंद्रो का नाम नहीं लिया कहते उनमें भी सबका झगड़ा है मान हाथ बोलेगा पानी बोलेगी हाथ बोलेगा मैं नेंदेने का काम का कौन करेगा लेन देने का काम आठ से होता नहीं काम से होता नहीं जब लेन देन का प्रसंग आएगा चाहे देना हो चाहे लेना हो आज चाहिए तो सब में अभिमान है पैर बोलेगा मैं बिना चलेगा कौन दूसरे कोई कर नहीं सकता हो काम प्रत्येक का अपना अपना स्वाभिमान है ठीक है बाघ ग्रहण कर्मेंद्रिय उपलक्षणार्थ या बाघ शब्द का ग्रहण है ये सभी कर्मेंद्रियों के उपलक्षण के लिए सभी कर्मेंद्रियों में भी ऐसे समझना शब्द झगड़ा है क्षुरादि ग्रहणम चक्षु और स्रोत दो लिया है वो ग्रहण ज्ञान इंद्रिय उपलक्षणार्थम दो, दो इंद्रियों का नाम तो लिया आए चक्ष के लिए उपलक्षण है उपलक्षना वो उपलक्षण वो होता है अपने ग्रहण करता हुआ अपने से अन्य का भी ग्रहण करे उसको कहेंगे उपलक्षण ऐसा समझना कर्मेंद्रिय इत्यादि कहा था वाच्य <laughs> तो कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिया ते कार्य कार्य कार्यलक्षण करण लक्षण से इत्यादि कहा था देवा सबके सब आगे कार्यलक्षण शरीरा कारण परिणता आकाश आदया कार्य लक्षण कौन है तो शरीर के रूप से परिणत हुए जो आकाश आदि पंचभूत है वो कार्य स्वरूप है और कारण स्वरूप से क्या लेना इंद्रियों को लेना वेद करना कार्यलक्षण करण लक्षण ने कहा महात्म अपने बड़े महिमा महात्म्य बोलते हैं तो महात्म क्या है आकाशादी नाम अवकाश दाना शरीर धारण एक देशात्मक प्रकाश्यम स्वर्य प्रकाश्य सर्वोक प्रकटन यथा तथा तो अभिवदंती तो कहते आकाशादियों में एक एक विशेष गुण है जो कि वो काम दूसरा नहीं कर सकता आकाश जो काम करेगा का अवकाश देने का काम खोखला पना न हो चलना फिरना बैठना उठना बनेगा खोखला पना चाहिए आकाश है आकाश आदि नाम अवकाश दान आदि रूपम अवकाश दान देना अवकाश प्रदान करना आदि सबके एक के अपना विशेष गुण है जो गुण दूसरे में नहीं है प्रत्येक में ऐसा है रूपम शरीर धारण एक देशापम शरीर धारण का एक देश है वो संपूर्ण देश में सब केवल आकाश मात्र से शरीर धारण नहीं होगा केवल वायु मात्र से भी नहीं होगा आकाश न हो नहीं होगा शरीर के धारण में एक देश स्वरूप है वो किंतु मानते हैं सर्वरूप मानते है, मेरे बिना काम नहीं चलेगा आकाशाद का कार्य है प्रकाश्य स्वक्यम प्रकाश्य अपने कार्य को प्रकाश करते हुए करके सर्वलोक प्रकटन यथा तथा सभी लोग समझे इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा ऐसे समझे ऐसे ख्यापित करते हुए तथा कृप्वा अभिवदनते ऐसा करके बोलते हैं सबके साथ बोलते हैं मेरे बिना तो चलेगा ही नहीं मेरे बिना तो चलेगा ही झगड़ा करते हैं कहा अभिवदनते में अभिमान अभिदा सभी ओर से सर्वतः कृष्ण शरीर अवधारण शरीर धारण प्रत्येक भयम एवं कुरमान प्रत्येक में ये है कि मैं ही करता हूं ये सब शरीर धारण का काम मेरा ही है सब में यह अभिमान है पंचभूतों में भी है इंद्रियादि में भी है जो एक दूसरे का काम दूसरे से होगा नहीं सब में अभिमान बना हुआ है अभिवादन देखते बाण बाण शब्द अर्थ शरीरम कहा कहते हैं कहते हैं बाण शब्द में व होता है और वाघि गंधन में व होता है वायु वायु बोलते हैं तो ये फिर व कैसे बन गया अगर बाण का अर्थ बाघि गंधने से बना हो तो व कैसे बन गया व का ब कैसे हो गया तब कहते हैं टीका में वयोर अभेरा किसी किसी देश में र ल का अभेद होता है रलयोर अभेरा ऐसे बोलते हैं रगह में लोल देते हैं लगा में रॉ बोल देते किसी जगह में ऐसा है डलयोर अभेरा किसी में ड का अभेद हो जाता है लोल देंगे डगा अभेद हो जाता है और बबयोर अभेरा ये भी है व का भी अभेद हो जाता है किसी देश में एक ही उच्चारण करेंगे वह को भी वही वाह को भी वही ऐसा है वययर अभेदा दोनों के अवेद होने से बाति कुदितम गति वा बाणम ये बाण शब्द की व्याख्या बाति बाणम चलता है बा गति गति अर्थ को लेकर के बाति माने गति चलता है गमन करता है इसलिए बाण कहा वो लिखा हुआ है वो तो अभेद करके लिख दिया है वाणम को जगह में बाणम बोल दिया है भवयोर अभेद बाती माने बा धातु का रूप क्रियापद में बाती बनता है अदादी का धातु है सबका लुक हो जाएगा बाती बाता बात ऐसा बनता है तो बाति मैं चलता है कुछ कुत्सितम गि अथवा खराब गंध को फेंकता है बहन करता है दुर्गंध को बहन करता है इसके लिए भी इसको बाण कहा जाएगा यही है बाण शब्द करते कहना कहा गच्छति है बिनास की ओर जाता इसलिए भी इसको बाण कर सकते हैं गच्छति गच्छति देशांत्रा, भी हो सकता है है एक देश से देश से दूसरे में जाता विनाशम है अब थोड़ी देर उधर चला जाएगा ऐसा भी इसलिए भी बाण कह सकते हैं। बान। बान। बान बनना था था, तो वाणम था किंतु उसी को ही बाणम बोल दिया बबेदाणम कार्यकर्ण संघातम शरीर है कार्यक्रम संघात शरीर है इसी को बाण शब्द से बोला जाता है ये कहा टिप्पणियां पांच छे की पांच में कहते नड़योष यहां बाणम में लूट प्रत्यय करेंगे तो ना होना चाहिए फिर बाणम होना चाहिए चलो बाबा का तो अभेद कर दिया तो फिर रण कहां हो गया तब तो कह रहे रण और न भी अभेद करके बोला गया जैसे व अभेद वैसे अड़ा का भी अवेद इसलिए बाणव हो गया देश विशेष में ऐसे होता है नड़यो इत्य भी वक्तव्य ऐसा भी कहना चाहिए मानवो मानव यदि बोलते दोनों देखा जाता है मानव भी बोलते हैं और मानव भी बोलते हैं मनुष्य को मानव भी कहा जाता है मानव बनेगा तो मान माने धातु से बनेगा मानव बनना चाहे कि धोड़ाव भी बोल देते जगह देगा दोनों प्रयोग देखा है माणव प्रयोग भी देखा गया मानव मणवना को अवैध करके किया और क्या किया हुआ ऐसा देखा गया कहते तत्र कुया जो माणव कहने पर निंदित व्यक्ति को माणव बोला जाएगा तो निंदा अर्थ लेकर तत्व किया बोले बोलेगे वहां तो बाणव में रत्व कैसे हो गया फिर निंदा कहते यह भी निंदा के पात्र है ये दिखाते तत्र मान माणव शब्द में कुत्साह अर्थ में हुआ है चेत समान अत्र शरीर में भी पे कुत्सा भी निंदित है समान है खराब गंध को बहत करता है बहाता है दुर्गंध फेंकने वाला है इसलिए बाण कहा गंध से कुत्सित आहित चेत गंध को कुत्सित कहा ऐसा कहेंगे तो सत्यम कुत्सित नत्व कुत्सित वाला जो होगा वो भी वही होगा गंध वाला ही होगा कुत्सित होगा बाम में के संबंध वाण कोई बाण कहा संबंध कहा अच्छा छे में कहा बाण बाण यथा निगमत व संतु निघंट व उच्च दे मुख्य पाठ निगंत होता, होता है ग होता है किन्तु बोलते हैं अभेद करके बोला है गह में गोल दिया ट की जगह में ट बोल दिया निघंट व के स्थान जैसे निघंट बोलते हैं ठीक इसी प्रकार बाण के जग वाण के जगह में बाण बोल दिया ये समझ रहा एका अच्छा हो गया। आगे। समय हो गया गया आगे आगे समय फिर करेंगे ओम ृणयाम देवा भद्रं पशेमा क्षेत्र जंग मुंशस्तम देवहित